और आज कहा जाए तक आज आप तत्के तो चलते यहां चार दिन तो, तो, तो तो दो कार्यक्रम से दो हजार तेस तो तो दो हजार चौथा यहां ही खोला दो हजार दो तीन में इंप्रेशन जो रहता है वही देखो जो सही विद्यार्थी होगा एक वो इनके आचार विद्यार्थी होगा ऐसी आश्री को छहरा जो हर कर दो हर को खोल दो और वो मंदिर है, वो चाहे तो वो आ जाए सुनाते रहे पूछे नहीं करे सुनाते थे कुछ कुछ बोले और वो ऐसे तो वैसे ही का आता है मामले कुछ बाद बात निकलती तो कल कंपन देवी उनसे बैठे तो हम लोग अच्छा करे बनारस में जिनसे व्यापार पढ़ता था राम से जी दे वो आते आते जीवित चढ़े नहीं शोर उनके ना धन आवाज आवाज आई आई की पास पास बस में है सुन कहेंगे बोला तो जोड़िया चलेंगे ये तो लेकिन हमको भी अब कई बार उनको क्या बनाने बनाने वाले थी क्या होगी करके खिला पिला के जाना लेकर देखो जो क्या करेगा क्या करेगा तो सब कुछ किए का गृह से पत्रकार आते हो सर एक पत्र भी थी मारा दूरी थी हमारे क्या करेंगे नहीं बनना होता है उनके गुरु की कर देता हिंदू कतरा तो भी धोके सुखाना भोजन कराना भी कहीं बोली पढ़ाएंगे कहीं चीजें कभी कटरी भी बोलती गाड़ी सबू मन सब हो गया परेशा तो तो है उनकी कि घेबरा कितने सौ अहंगार है अरे कमिया की ब्राह्मणों के अहमदार या नहीं के रही है समझने तो तो वाला समझता है तो क्या रहा है शरीर है।, तो है, तो मितिया है मिट्टी में दिन मिल जा रहा है मछलियों का भंडारा होगा उसको को भ्रमण करे ये कहते हैं कि यही है मन का मन के द्वारा विवेचन प्रकार को समझना चाहिए कल्याण जितने कल्याण होना हो वहाँ सोचना नहीं है हुए शरीर के बारे में वाणी के बारे में मन के किसी चीज को कोई महत्व नहीं जो कुछ भी करना पड़ जाए सुनना पड़ जाए देना पड़ जाए सब कुछ को सब कुछ कर। जो प्राप्त करना चाहेगा वो भी हो सकता है यह नहीं लगता है कि फिर बाद में जो है प्रेम के बारे में योग के बारे में मुझे क्या है अनित्य नष्ट होने वाली है ये मिला ही जिस काम के लिए वो काम निश्चित हो रहा है तो इसमें नष्ट करने वो कोई आप काम करना तो हो गया इसलिए उसके प्राप्ति के लक्ष्य की प्राप्ति में जो कुछ भी शरीर के साथ वाणी के साथ इन दिनों के साथ अंतर के साथ अहंकार को मारना ऐसा जो विवेचन करते प्रकट करके इस शरीर आदि को अलग करके दो प्रे है इसको अलग कर इसका जो उपच रक्षण के प्रति किसी भी प्रकार का जो है भी वृत्ति न बना पर इन्हेविधे सारे नयता न चिकेद्वागे सैया अभी न चिकेतोत्सक्षीतायी अदा यज्जी बहवे मनुष्या सैन चिकेता ऐसा तो तुम नचिकेतो ये निकेतो तुम मेरे द्वारा प्रयोग किए जाने पर क्या किया सकल तो तो तो तो तो वस्तुओं को कामनाओं को अभी व्याम तुम प्रयाग गोरव को चिंतन किया अन्य निश्चे तो कर लिया करके अस्त राक्ष आप जितने भी अंदर बारह मनुष्य अधिकतर लोग बुद्धि लगाया करते हैं देखते हैं ऐसा जो एक हो तुमने प्राप्त नहीं किया स्वीकार नहीं किया पर्याप्त स्वयं स्वीकार नहीं किया मैं प्रबोध्यम के बारं बार अनेक प्रकार के बाद सेशेष रूपे अनेक प्रकार सेलक्षण कामुख में चिंता अलग अथारत दोषान न चिकेस उनकी जो अनिश्य है अथारत है इत्यादि अनेकों दोषो का चिंतन करके चिकित तुमने क्या किया पद प्राची पद पुष्टवान परिपुष्टवानी तुमने परिचास ओ बुद्धिमत्ता बदला धन्य है तुम्हारे महान विजय बुद्धि को देखकर बड़ा खुशी हो रही है तुम्हारे बुद्धिमत्ता विजय के साथ नहीं ताम अवानी तुमने इसको प्राप्त किया नहीं को काम मार्ग को अर्थात का सर्वतम को दिया गया था उस तो कुछ क्यों कुछ काम समझा तो कुछ जब वहाँ पर कहा था अच्छा अपने काम कर अरे आप कुछ वहाँ शोभन कहाते वक्त शोभन है ही के लिए वह अशोभन भी राशिक वा करते हैं? कुछ काम मूल जल प्रवृत्ता वित्तमी भक्त प्रायाम मूल जल की प्रवृत्ति का कारण नहीं होता वह वित्तमी भल प्रायर का होता हो सभी जो किये है कुछ सुन नहीं किया ये श्याम करताओ जिस मार्ग में जिस कर बल भोग में मध्यम की सीजनी वह वो अनेक मोरा है मिश्री तरह जो भावहाने के मोड़ा जो है जिसको ग्रहण करते हैं जिस हैं। तो के लिए ही सारा जीवन रकीन करते है उसको पता अवैद्या नत्वा कामा सम्मे न कहते हैं के दूर में भी विपरीत है ये दोनों ही कौन दोनों, देर। ये दोनों के श्रेय है, प्रकाश और अंधकार के समान अत्यंत विपरीत है मेरे विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, इतना ही नहीं विसूची दोनों का फल जो गति है वह भी अत्यंत भिन्न है नाना गति वाले विसूची विशूची उन्हें नाना गति विपरीत गति वाले हैं विपरीत फल प्रदान करने वाले आने वो कदया अविद्याचा अविद्या जो की का नाम अविद्या ही है समझो और दूसरी याच विद्यता अविद्या करके जाना गया है लेकिन इन दोनों में से मैं यह मानता हूँ कि तुम नचिकेता जो विद्या के अभिषे अभिलाषी हो विद्या, विद्या चिकित्सक मनने क्यों ऐसा मानते है आप क्यूँकी जो है पामने पाम बहो का न अलोलोपन था बहुत सारी कामनाएं भी भोग के जो प्रजा वस्तु है वे भी लुभा नहीं सके लुब्ध नहीं कर पाए इसलिए बाशीका तयो आदरान से तय तयोंद दोनों कौन दोनों श्रेय प्रय इन दोनों सिंहालोकन के द्वारा शंका को संकेतित किया जा रहा श्रेय आदि साधुवती इनकी आपने ये कहा था कि श्रेय को जो ग्रहण करने वाला है उसका कल्याण होता है और जो व्यक्ति प्रे को करता है वह परम पुरुषार्थ मुख्य प्रयोजन जो नित्य प्रयोजन उससे अच्छुत होता जाए और गिर जाता है कहा था लेने विचार करना है यहाँ पर तक कसमा आपने जो कहा है उस शंका को अंकित कर तक कसमा बोला क्यों ऐसे क्योंकि जो है कारण क्या है वो बताना होगा बिना कारण को जाने यह निर्णय नहीं हो सकता है कहने मात्र कारण तो यद्यपि पहले भी बोल चुके हैं वित्तमय शामी भावो मनुष्य जिस वित्त में ही श्रृंखला को तुमने त्याग दिया उसी में बहुत सारे मनुष्य जो है डुबकी लगाते हैं। कामनाओं से ही काम आसक्त होने के कारण से प्रेम मार्ग वाला श्रेय से गिर जाता है और काम आसक्त जो नकाम हत है जो जो काम से आहत नहीं है अकाहत है वह व्यक्ति श्रेय के द्वारा अपने कल्याण को प्राप्त करता है इस विषय में बहाव अलोरपनता है बहवो मनुष्य मज्जंती है न बहुत सारे मनुष्य तो इसे डुबी लगा रहे हैं तुम इसे लुब्ध नहीं हुए हो इसकी बहुत अच्छा स्मृति है जंतो नाम नर जन्म दुर्लभम आता पुंसम ततो विप्रता अस्मत वैदिक धर्म मात्र पा अस्मत परम ते हैं जनतो में भी नर जन्म और दुर्लभ है नर में भी पुरुष का जन्म दुर्लभ है पुरुष में भी ब्राह्मण का जन्म और दुर्लभ है इसलिए वैदिक के पर हो करके विद्वान लोग जो है अस्मत पदम अर्थात स्वभूत आत्म पद को प्राप्त करते हैं इसी बात को वहां पर कहा मनुष्य नाम सहस कशि सिद्ध है नाम अभी सिद्धानित इसी को और भी अनेक प्रकार से अब यहाँ कहेंगे इन्हीं बातों को ये स्मृति कही है इसी को स्मृति भी उस तरह से कह दिया गया था तो दूरम महाका अंतरे दूरेण का मतलब अत्यधिक परस्पर विरोध है यहाँ पर अंतरे विपरीत है ये दोनों के दोनों विपरीत है मने अन्य व्यावृत रूप अब दूसरे से अत्यंत जो है व्यावृत स्वरूप वाले हैं, वाले, है। यदि भी दोनों ही वैदिक है कर्म और उपासना यदि वेद वेद ही है वो भी वैदिक है और ज्ञान जो उपनिषद है ये भी वेद वेहित नसीबिक है दोनों ही वैदिक इन दोनों में बहुत अंतर बहुत विपरीतता है अन्य अन्य परस्पर जो है फलस्वरूप फल और स्वरूप दोनों को देखते हुए महान भेद है क्यों विवेक अवेकात्मकता क्यूँकी कहते हैं कि भाई एक तो विवेक है दूसरे में अविवेक है कर्मठ जो अर्थी होता है वो अपने आप के कर्मगत दक्षता को लेकर अहंकार करता है अविवेक ही है और ये दूसरा है जो कर्म और इत्यादि को त्याग लेता है दक्षता होने के बावजूद उस अनित को जानकर विवेक करने के कारण उनको त्याग कर ज्ञान मार्ग में चलता है इसलिए जो है को कर जो रहने वाला वो विवेक है अतः यह दोनों ही अत्यंत विरुद्ध है एक का कारण अविवेक है दूसरे के कारण विवेक है तम प्रकाश ठीक उसी प्रकार है या जैसे की अंधकार एवं प्रकाश के तब प्रकाश हो अन्य व्यावर तत्व तो का ही दृष्टान विसूची विसूच्य गति भी अलग अलग है अर्थात भिन्न फले स्वयं भाषा कारण की व्याख्या नाना गति बने भिन्न फले भिन्न फले सूचे तो जनयत सूची विभिन्न फलों को जो सूचित करता है इसलिए इसका नाम हुआ? क्या वो भिन्न भिन्न बल संसार मोक्षा इत्य एक संसार फल का साधन न दूसरा मोक्षा है कौन है कहते के विद्या प्रियो विषया एक है जिसे अविद्या कहते हैं प्रिय विषयिका होती है विद्य श्रेय विषय और विद्या किसे कहा जाए श्रेय विषेष का ज्ञाता निर्ज्ञाता अवगत कई पंडित ही अवगत किसने जान लिया यदि तो बात तो पंडित ही जान सकता है विद्वान लोग ही जान सकते है तथा विद्यावीक्सीनम विद्याम न चिकित्सन मन उन दोनों मार्गो में से विद्या और विद्या में से जो प्रियो विषय का विद्या श्री विषय विद्या इन दोनों में से मैं तुमको विद्यान विद्यार्थी नीति किसको न ने संभा मैं मानता हूँ कस्मा यदत बुद्धि प्रलोभित काम क्यों आपने ऐसे मान लिया न चिकित विद्यार्थी क्योंकि जो है ये अविद्व बुद्धि का जो प्रलोभन करने वाली कामना है अविद्वान की बुद्धि को प्रलुब्ध करने वाली जो कामनाए है कौन है अफसर प्रवृत हो भावोपी अवसर प्रवृतिया अविद्यार्थी जो बुद्धि है विद्यार्थी की बुद्धि नहीं अविद्यार्थी की बुद्धि को प्रलुप्त करने वाली जो काम है अक्षर प्रवृत्तिया नान लोपंत नानोलोपंत न ना विच्छेद कर दु श्रेय मार्ग है उससे तुमको विच्छेद नहीं किया श्रेय मार्ग विच्छेद न कर दार्ग से जो है दिन नहीं किया क्यों कह रहे हैं इसलिए क्योंकि एक चीज भी इनमें से आदमी के सामने रख दी जाए वो का तो नहीं हुए एक एक लोगो पवित्र क्यों वक्तव्य हम भावा क्यों वक्तव्य हम कह एक वस्तु भी लुप्त कर जाते और तुमको तो इतनी सारी चीज देने के बावजूद नहीं है तो इसलिए विषय में क्या कहा जाए हैं तेरे जैसे महान कौन हो सकते संसार जहाँ इनमें से प्रत्येक वस्तु व्यक्ति को फंसा सकता है ऐसी स्थिति में तुम्हारे सामने बहुत रखने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ फिर कहना ही क्या है शिव मार्ग आत्म तो भोग अभिवां छा संपादनी नोग तो की अभिवांशा संपादनी न विच्छेद आतो बने अपने शारीरिक इंद्रियों की उपभोग की अभिवांछा का संपादन करने वाले इन बहुत सारे साधनों के द्वारा भी तुम अपने श्रेय मार्ग से विच्छेद को प्राप्त नहीं हुए उसके साथ जुटेगा आतो भोग अभिवांछा संपादने ने मार्ग आज न तो विद्यार्थी नाम श्रेय भाजन इसलिए मैं तुमको विद्यार्थी अर्थात श्रेय का भागी हो तुम ऐसे में मानता हूँ ये राज्य का अभिप्राय है और जो श्रेय भागी नहीं है ये तो संसार भाजना और जो लोग संसार भागे कामनाओं से लोलुप हुआ करते है काम लोलुप अतरा यदि अहम विद्याविपसी तरी जो कामनाओं को विद्या से लुप्त होने वाले वो लोग जो है श्रेय वाम कामना नहीं करते हैं अविद्या जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं वो भी बताना जरूरी है अविद्या मंत्रे वर्तमान स्वयं दीरा पंडित मनमाना गन्द्रम्य माना परिअध अंधे नीवनीय माना यथाधा अविद्या मंत्रे वर्तमान वे जो है ना घनीत अविद्या के भीतर में विद्यमान रह रहने वाले होते हैं और अपने आप को धीर मानते कोई कहे भी उनको समझाने की कोशिश भी करें वो अपने आपको नहीं मानते उस बात बल्कि उल्टा करते हैं। वो आपको आप धीर मानते हैं और आपको मूर्ख क्या जानते आप क्या जानते हैं बड़ी जवानी में छोड़ा है बेमतलब की आप क्या जानते मौज मस्ती उल्टा बोलते कहो भाई ये सब क्या है कुछ नहीं है स्त्री भी सब धोखा है अनित्य है सब सुख का क्षणिक सुख का पीछे तुम क्यों आज क्या जानते है बहुत मजा है उल्टा लोग बोले हमको भी देखा हमने स्वयं भोग है ना इस बात को तो सुनाते उल्टा और यहाँ तक बोल देते हैं एक दिन पछताओगे कहता हूँ अच्छा भाई तुम भी पछताओगे कभी ना कभी आ, हम पछताएंगे या नहीं पछता वो बात बात की है लेकिन तुम तो जरूर पछताओगे हम अपने आप मन मन सूच क्या कर सकते हैं। बोलने से फायदा तो है नहीं इसलिए कहते स्वयं को धीर मानते हैं कहते हैं आप शास्त्र प्रमाण लेके समझा दो कहते वो अपने आप आपको पंडित भी मानते आपके शास्त्र पढ़ाओ उनके पास ऐसे ऐसे शास्त्र के डायलॉग रहता है तो बस उसी को लेके आपको पछाड़ देंगे पंडित कानूम ने वो किस प्रकार की बात है कहा क्या बोला जो उसको कहीं भी घुसेट देंगे हाँ वो तो कोई मतलब उनको अपने बात से करने से मतलब रहता है सोचना चाहिए ना भाई कौन सी बात किस प्रकरण में कहा गया लोग कहते नारी की तो निंदा कर दिया तुलसीदास जी ने शंकराचार्य जी ने भी जो है नारी नरक से द्वारा लिख दिए ये तो ठीक नहीं है अरे ये तो देखो किस प्रकरण में कहा जाना है आचार्य शंकर नारी नरकस द्वारा किसके लिए कहा सन्यासी के लिए सन्यासी के लिए नारी का द्वार होती है बाकी गिल तो नहीं कहा तो नारी की इतनी महिमा गाय है उन स्मृतियों की और क्यों नहीं नजर आ रही वही तुलसीदास जी कही के, के को इतना प्रशंसा कर देते वे तो सारी दुनिया गाली देती है उन्हें भले उन्होंने ही कहाकिन जो है किस प्रकरण में कहा गया लंका कांड में जब समुद्र को सुखाने लग गए भगवान नाराज होकर के भाई जब समुद्र ने बांध को बांध छोड़ नहीं रहा था उस समय अपने माफी मांग रहे अहंकार को दबाते हुए समुद्र सागर जो प्रार्थना करना है जो करी दिए और नाश मत करो उस समय जो प्रार्थना करने के लिए स्त्री आदि की निंदा द्वारा भगवान की स्तुति करना निंदा नही निंदा नीति तुम बहुत आप विचार है नहीं वहां उसको लेकर जो है मारो पिटो औरत को बोलते है अधिकारी है ऐसा बोल दिया कि उसे तो इसे तो फिटो लेकिन ये नहीं ले किस प्रसंग में एक आ गया क्या है क्या नहीं अपने मतलब उस पंक्ति को ले लेते हैं इसलिए अपने आप को पंडित मान दे आप उनको शासनों से भी समझा नहीं सकते धन्य माड़ा परियंधी मोड़ा और कुटिल गति को वैसे ही प्राप्त होते हैं जंद्रम्य माणा परियंधे मूढ़ पुरुष जो है अनेक अनर्थ वाले दंद्रम्य मने कुटिल गति को जो है प्राप्त होते रहते हैं कुटिल अर्थ में यहाँ यंग प्रति हुआ है जैसे दृष्टान्त क्या है अंध अंधेर से ही ले जाए गए अनेक अंधों के समान अनेक अर्थवराश को प्राप्त होते हैं जैसे सार वाजना अविद्या मध्य अंतरे कार मध्य अविध्या का पीछे डूबे हुए अविध्याम मध्य घनी की व्याख्या विद्या मंत्र का मतलब घनीभूत अंधकार में वर्तमान विष्ट माना घनीभूत अंधकार के द्वारा निपटे हुए के समान जो है वो पड़ेगा घनी जो है भगवान तो आप कह दिया की सदृश ही चेष्टा कर <coughs> विद्वान भी क्यों ना हो वह एक क्षण भी चुपचाप बैठी नहीं बहुत काम करते ही रहता है ऐसे बहुत सारे स्मृतियाँ <coughs> इसलिए कहते हैं कि देखो वेष्ट माना वह घनी अंधकार में उसी प्रकार से वेष्ट थे जिस प्रकार से अंधकार पड़ा वस्तु को अज्ञान नहीं हो सकता है वह क्या है वह अंधकार यहाँ पुत्र पशु त्रष्टा पाश सपे ही पुत्र पशु हरी तृष्णा पाश सपै ही सैकड़ा इस प्रकार की तृष्णा और भी पास के द्वारा बंधे हुए हैं वो लोग इसी कारण से फिर भी क्या है वो उनका अपना ज्ञान ने मालूम नहीं होता स्वयं वयं धीरा प्रज्ञावंता फिर भी अपने आप को क्या मान रहे मैं प्रज्ञावान हूँ यह इसलिए विद्या विज्ञान यही है मूल अज्ञान हम कर्म अच्छा मूल अज्ञान और कर्म को लेना है तन मध्यवर्ती जो तृष्टा वासना भर पर मान उसके बीच में रहना ही कामनाओं से वेष्टित होना अविद्या से विष्टित होने कामनाओं से विष्टित हो दिया इसको उन्हें पुत्र पश्वास भगवान भी कहते आशा पाशु शाम क्रोध पारायणा दे काम अन्यायनार्थ अन्या आसुर संवित वाले हो जाएंगे आसुराले होंगे क्या है दाइवी वित्त नहीं है ना आश्रित की गणा में गिनाया गया है स्मृति में इसी के संकेत को लेकर वा लिया अविद्या वर्तमान आह मैंने आशा पास बद्धा कर उसको जो है आशा पाश पास के लिए लिख दिया पुत्र पश्वा पाश पास सतर्धा श्रुति के अनुसार स्मृति होती है हर जगह स्वयं दीरा प्रज्ञावंता और स्वयं अपने आप को क्या मान रहे हो मैं जो है प्रज्ञावान होती हूँ इसको ही भगवान नेगा आत्मसंभाविता तो अपने आप को जो है बहुत ज्ञान से संपन्न हो ऐसा संभावना करते है तो बराबर कोई दूसरा विद्वान ही नहीं है ऐसा समझते हर व्यक्ति परोपदेश मूर्खो भी सु पंडित ये कहा में जो है मूर्ख भी सुपंडित हो जाता है क्यों पंडित नहीं सुपंडित हो जाता है उनके वो जो पर है वो सब मूर्ख महामूर्ख है महामूर्खों महामुर्ख है। के लिए मूर्ख भी बहुत बड़ा गुरु हो जाएगा की जिनता क्या है उनको कोई शास्त्र ज्ञान तो है नहीं कुछ विज्ञान है नहीं कोई संस्कार नहीं पशु जीव रहे है ऐसे के लिए मूर्ख भी सु तो हो ही जाएगा इसलिए कहते कि देखो वो लोग जो है स्वयं धीरा और पंडितमाना किसी तो उत्पादी का विमान करती इतना ही नहीं धीरत्व का विमान करने से एक और लोग क्या फिर किसी को चाह नहीं सकते ये भी तो समस्या हो जाएगी जब अपने आप को कोई धीर मान ले फिर दूसरे के पास जाएंगे दूसरे विद्वान के पास तो जा नहीं सकते क्यूँकी बाकी सब अधिक हो गए तो खुद जब धीरे उसके लिए बाकी सब अधीर जब दर्शन शास्त्र को पढ़ाया जाता है ना तो पढ़ाते वक्त तो प्रोफेसर जो हम लोगों के कक्षा में थे उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बताया देखो दर्शन शास्त्र पढ़ रहे ठीक है कौन क्या कह रहा है ये समझ लो लेकिन एक बात गांठ बांध का रखना जब भी तुम चिंतन करोगे ये समझ के चलो कि चलोगे सब कैसा मूर्ख हैं जो बोल रहे हैं। सब सब के सब ऐसा नहीं सोचोगे तुम्हारा अपना विचार कभी प्रकट किया अपना चिंतन ही नहीं शुरू चिंतन जिसने जो दिया है उसमें तुम बंद जाओगे तुम्हारा अपना चिंतन यदि होना है ये मान के चलना पड़ेगा इन लोगों ने जितनी भी कहा है सबने गलत कहा है। सब मूर्ख हैं ये कुछ नहीं जानते सब गलत हम बोलते हैं देखो ऐसे कर सब करके सबको मंथन करके मक्खन की निकाल देना और अपनी बात बना तो नहीं बना सकते हैं इसी तरह से एक और व्यक्ति ने हमको कहा जब प्रवचन दे रहे नीचे भारी आई हमने भाई हमारे तो यह सब आदत नहीं है पहली बार की बात है ये जो है राजस्थान में थे जोधपुर पे तो पहली बार हमने सन्यासियों होने के बाद में किस स्टेज से बोलने का मौका है तो तो डिबेट वगैरह तो करते बात अलग थी लेकिन सन्यासियों के धर्म को लेकर के प्रवचन देना धार्मिक प्रवचन जिंदगी में तो किए नहीं थे तो क्या कहते है वो बहुत बड़े विद्वान महात्मा थे तो जो हमने मना किया बोलने के लिए अरे करते ऐसा थोड़े होता है क्या है महाराज अरे जो आते वही बोलते ऐसे कैसे बोल देंगे ये समझो जो बैठे हैं ना मंच पे भी सामने जो है उनको तो छोड़ दो जो मंच पे बैठे हैं इनको भी ये समझो ये सब वो खे अनपढ़ और ये समझो मई एक पुराना काम मेरे जैसा कोई नहीं और चालू करो तो फिर देखना सब जैकर हो जाएगा चलो अच्छा ऐसा आपको भी मैं सोचू <laughs> हाँ सोच रहा तभी तो तुम तो बोल पाओगे नहीं तो नहीं बोल सकते बड़े विद्वान मंडेश्वर जी बैठे है मैं कैसे बोलूंगा तुम डरोगे तो डर रहोगे तो फिर क्या बोलोगे इसलिए ये समझो मैं भी मूर्ख को समझू कोई बात नहीं तुम बोलो ठीक है फिर तो क्या शेर बन गए हम <laughs> को अच्छी तरह से जो है खूब बोले ट्रेनिंग में भी ऐसे ही करना है। हाँ, करना ही पड़ता है नहीं तो फिर बोल नहीं सकता आदमी सोचेगा सामने बैठा बहुत बड़ा विद्वान है फिर तो वहीं आपकी बैटरी डाउन हो जाएगी क्या बोलोगे तेरे? बोली नहीं सकते हैं सोचो <laughs> कुछ नहीं है सो बैठे हुए तब तुम बोल सकते इसलिए पंडिता मन्य अपने <laughs> आप को जो पंडित मान लिया और धीर मान लिया वो दूसरे स्त्रोत्र भ्रम रिठबल जाए जा सकता है। धन्य मान नहीं जाता होता गया धन्य मान आप पर मोड़ा इसलिए भी जो मोड़ है वो धन्य माना वो जो है कुटिल गति को प्राप्त करते रहते जैसा दृष्टान दिया अंधे ने भी मान था भाषी कर रहे थे स्वयं अंधेरा प्रज्ञावंता अपने आप को प्रज्ञावान मान लिया इसे तो दूसरे के पास आएगा ही नहीं दूसरे सब उसके लिए अप्रज्ञा है क्या अल्प अप्रज्ञ तो ही होगा जब आप हाँ अपने आप को पूर्ण प्रज्ञा मान लिए दूसरे को क्या मानोगे यह तो अल्प प्रज्ञा मानो यह तो अप्रज्ञा मानोगे इसलिए कहते हैं कि बहुप्रज्ञ भी हो अभी पूर्ण प्रज्ञ तो नहीं है न क्यूंकि आप सब अपने आप पूर्ण प्रज्ञा जब मान लिए है दूसरे सब आपके लिए कुछ नहीं होगा बहुप्रज्ञा हो चाहे अल्प प्रज्ञ हो अप्रज्ञ आप सब आपके लिए समान हो जाएंगे ये मध्वाचार्य जी ने समझे और इसलिए उन्होंने पूर्ण प्रज्ञ भाष्य लिख दिया उनके भाष्य का नाम ही है पूर्ण प्रज्ञ भाष जो तो अपने पूर्ण प्रज्ञा मानते हैं इसने उनके लिए आचार्य शंकर भले ही बहुप्रज्ञा है, है लोग उनके लिए अल्प प्रज्ञ है और आम जनता तो अप्रज्ञ तो पंडिता शास्त्र कुशलाश्चर मन माना कोई आप उपदेष्टा तो उपदेश दी भी देकर के उनको सही मार्ग बताना भी चाहेगा तो उनके लिए कोई आप तो उपदेशता ही नहीं मिलेगा क्योंकि वे अपने आप को शास्त्रार्थ महारथी मानते हैं जंद्रन्न माना अत्यतम कुटिलाम अनेक रूप गतिम कछनता अत्यंत अनेक रूप वाली कुटिल गति को प्राप्त करते हुए वे पढ़े रहते हैं कहते हैं जंद्र माणा गतिम दशा गति में दशा गते है कौटिलियम गति में कुटिलता क्यूँकी यंग इसलिए यंग प्रत्यांग कारण से ऐसा कर दिया कि अर्थ में भी होता है क्रिया बिहार में नहीं है बारंबार अर्थ में नहीं है किंतु कुटिल कुटिल गति को प्राप्त तो हो जाए बारम्बार आगे कहेगा पुनर् पुनः वशमापत में इसलिए तो हो जाएगी इसलिए क्रिया की जो आवृत्ति के लिए नहीं यहाँ पर जो है अतिशय के लिए भी नहीं है किंतु कि कुटिलता है कुटिल गति अर्थ भ्रमदर्थ तो में उसे कुटिलता को प्रकट करने के लिए यंग हो गया वो सूत्र भी नीचे दिए देखो कौटिल्य अर्थ वाला कौटिल्य विचार है देखो धातो रेका चौ क्रिया सवारी नित्यम कौटिल्य गता ये लिया नित्यम कौटिल्य क्रिया सविहार में न लेकर के नित्यम कौटिल्य गता कौटिल्य अर्थ में धातो से नीचे ही अंगी को लेना पड़ेगा जरा मरण रोगारी परिअी तो बार बार की बात नहीं करे जरा मरण रोगारी दुखों के द्वारा परियंत्री के मोड़ा अगले किता है इसको आप इसी का अनुवाद करते स्मृति ने कहा जन्मनि जन्मनी गतिम माम अप्राप्य परमात्मा को प्राप्त नहीं होते हैं फिर प्राप्त किसको होते हैं अगला मंत्र कहे मंत्री कहेगा अगले मंत्र में पुनः पुनः वश मैं भगवान यमराज की वश में जाएंगे पर भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे सूरत में कहा माम अप्राप्य और यह यमराज्य कहते हैं मेरे को ही प्राप्त होते हैं अर्थात भगवान को प्राप्त नहीं होते हैं यमराज जी को बार-बार प्राप्त होते हैं तो है। की है अंधे नहीं वृष्टि विषमे पथी विषम मार्ग मार में यह मार्ग अत्यंत कठिन है गहना करणो गति भगवान कहते तो हैं कोई भरोसा नहीं कुछ पता नहीं चलता आगे पीछे अत्यंत गहन है इसकी गति अभी विष्वाग में ऐसे बार का गट्टा-फट्टा में युक्त तो भारत के हम रोड़ों के ऊपर कोई अंधा दूसरे अंधों को लेके चलेगा तो क्या होगा किसने गिर जाएंगे हाथ तोड़ लेंगे भारत का एक भी रोड तो सीधा से है ही नहीं मेढ़े होते हैं गड्ढा फट्टा जरूर होता है एका आध तो कहीं कही कटोर खुला भी रहता है सीधा चार छः दस आदमी उसके अंदर आराम से जा सकते है, है या नहीं? तो इसलिए कहते हैं कि देखो के दृष्टि ही नहीं बनी हमारा विषय है बहुत सारे लोग हैं वो फिर भी क्या है वो भी सब अंधे तो हैं है इसमें महानतम अनर्थंती महान अनर्थ को प्राप्त कर जाते हैं ठीक उसी प्रकार से इसका भी हाल हो जाता है अच्छा एक और दृष्टांत दूसरे जी का आचार देते हैं कोई मूठता और उसको कहा भाई ये आप जो गाय जा रही ना इसी पीछे पीछे आप चले जाना गाँव पहुंच जाओगे जंगल में रास्ता भटक गया था कोई राहगिर मिल गया तो उसे पूछा अमुक गांव जाना है मैं कैसे जाऊँ तो ये जो गाय जा रही है ना ये उसी तरफ जा रही है इसके पीछे पीछे चले जाओ तो गाँव पहुंच जाओगे अमूसा उसने सोचा की भाई पीछे पीछे जाओगा तो कहीं ऐसा ना होगी और गाय इधर उधर हो जाएगी तब तो दुर्घट जाएंगे तीसरा ऐसा करते तो उसको पूछ पकड़ के छोड़ते है तो से से पूछ पकड़ा दो गुस्सा आया <laughs> और गाय भागी तेजी से और उसने कहा है ना छोड़ना नहीं पीछे पीछे जाना और उसने छोड़ा नहीं और भागी और भागी तेजी से मारो कहने क्या था और हाथ पैर सब टूट पाते छूट ही क्या तो वैसी दुर्गशा जो है ये मूर समझो ना भाई कह क्या रहे हैं उसको समझे भी ना उल्टा रहा करोगे तो सारा काम पकड़ेगा अब पीछे चलो का नहीं, उसको पूछ पकड़ के चलो अरे कर्म करो देखो ये थोड़ी कि कामना के साथ बैठो उसके साथ कर्म का पूछ क्या है कर्म कहा है उसका पूछ क्या है कामना कर्म करो कहा भगवान ने ये नहीं की उसको पूछ पकड़ो कामना भी करो ये तो अर्थ नहीं था ले लो पूछ पकड़े काम लोग पकड़ा तो बर्बादी तो होगा ही उसकी तो इसलिए जो है बहुत समझदारी से काम करना पड़ता है इस प्रकार जवाब दिए ठीक उसी प्रकार ये भी है अच्छे शंका निवारण हो गया ना कि, को को कि मेरे को आद्यार्थी माना और अन्य को आद्यार्थी माना और क्यूँकी मेरे को कल्याण मिलेगा अपने दूसरों को क्या होगा कभी दूसरों की दुर्दशा होता है क्यूँकी वो लोग जो तुम्हारे से विद्यार्थी नहीं है और विद्यार्थी होते भी आप को क्या मानते हैं अविद्या में रहते हुए भी अपने आप को धीरो पंडित आदि मान कर के अपने आप का नाश कर लेते हैं अरा में जा रहे ये यंग बेटे विज्ञा है कहा था ना मर बाज अस्ती थी चाहिए तो वो क्या है हल्या?